मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेले छोड़ दिया यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निसाचरों का ग्रास बन गई हां महाबाहु लक्ष्मण क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो हां प्रिय हां भद्र हे हा सीता तुम कहां चली गई इस तरह बारम बार बिलाप करते हुए श्री राम चंदर जी एक वन से दूसरे वन में दोड़ने लगे। वे कहीं सीता जी की समानता पाकर उद ब्रांत होड थे उचल परते थे और कहीं सोक की प्रवलता के कारण ब्रांत हो जाते ववंडर की भाती चक्कर काटने लगते � अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी-कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे उन्होंने बड़ी दौड़-धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों नदियों पर्वतों पहाड़ी झरनों और विभिन्न कानों में घूम-घूमकर अन्वेषण किया उस समय मिथलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सौ में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान देवी सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर-उधर फेंके पड़े हैं तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर-जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले भैया लक्ष्मण विदेह राजकुमारी कहां है यहां से किस देश में चली गई सुमित्रा नंदन मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खाडाला हे वे सीता को संबोधित करके बोले "सीते यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है मैं बहुत दुखी हो रहा हूं तुम मेरे पास आ जाओ सौम्य स्वभाव वाली सीते जिन विश्वास्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थी वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो रहे आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए हैं" लक्ष्मण सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहां मेरे पास कैसे चले आए तुम जैसे स्वयक्षाचारी अनार्य और मिथ्यावादी को अधिकार है यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे बरा रोहे सुमध्यसीते मैं दिवस शोक संतप्त दीन ब्रह्म मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूं जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है उसी प्रकार तुम मुझे यहां छोड़कर कहां चली गई मुझे ना छोड़ो ना छोड़ो तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगा इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए श्री रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंंठित हो गए किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई ना पड़ी जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो उसी प्रकार देवी सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए प्रभु श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण जी ने बोले महामते आप विषाद ना करें मेरे साथ जानकी जी को ढूंढने का प्रयत्न करें वीरवर यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है मिथलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है वे उनकी शोभा देखकर हर्ष से उत्पन्न हो उठती हैं अतः वन में गई होंगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेद सरलता से सुसोवित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी अथवा पुरुषप्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं इस जिज्ञासासी कहीं वन में छिप गई होंगी अतः श्रीमन वन में जहां-जहां श्री जहां जानकी जी के होने की संभावना हो उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए निकलेंगे रघुनंदन यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ देवी सीता को खोजना आरंभ किया दशरथ के वे दोनों पुत्र श्री सीता जी की खोज करते हुए वनों में पर्वतों पर सजताओं और सरोवरों के किनारे घूम-घूमकर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे उस पर्वत की चोटियां शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी जी को ढूंढा किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा सुमित्रानंदन इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूं तौ दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण में घूमते-घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा महामते जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर या पृथ्वी प्राप्त कर ली थी उसी प्रकार आप भी मिथलेश कुमारी श्री जानकी जी को पा जाएंगे वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा महाप्राज्ञ लक्ष्मण मैंने सारा वन खोज डाला विकसित कमलों से हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित उस पर्वत को भी देख लिया परंतु मुझे अपने प्राणों से प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं देती इस प्रकार देवी सीता के हरण कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मगन हो दो घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे उनका सारा अंग विहुवल शीतल हो गया बुद्धि काम नहीं दे रही थी चेतना लुप्त सी होती जा रही थी वे गरम-गरम लंबी-लंबी सांसें खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हाप्रिये हाप्रिये कहकर बहुत रोने विलखने लगी तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनित भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी लक्ष्मण के ओष्ठ पुटों से निकली हुई इस बात का आदर ना करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी श्री सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे श्री सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे श्री रघुनाथ जी श्री सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनाता से बोली जा रही थी प्रिय तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं इसीलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं में से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो देवी मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों जवों जांघों को देख रहा हूं तुम उन्हें छिपा नहीं सकती भद्रे देवी तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो बंद करो इस परहास को इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परहास अच्छा नहीं बताया जाता है हे प्रिय मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव परहास प्रिय है विशाल लोचने आओ तुम्हारी यह पर्णशाला सूनी है फिर ब्रह्म दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले लक्ष्मण आओ तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूं और वह मेरे पास नहीं आ रही है लक्ष्मण ये जो मृग समूह हैं ये भी अपने नेत्रों में आंसू भर कर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हां मेरी आर्य आदरणीय तुम कहां चली गई हां साध्वी हां वर्णवरणी तुम कहां गई हाँ देवी आज के कई शफल मनोरत हो जाएगी देवी सीता के साथ अयद्या से निकला था यदि देवी सीता बिना ही वहां लोट लोटा तो अपने सूने अंतापुर में कैसे प्रवेश करूंगा।